शांति शांति ही ओम। मन को प्रसन्न करने की बात चल रही योग अभ्यासी व्यक्ति को मन को प्रसन्न रखना पड़ता है मन को शांत रखना पड़ता है जो योगाभ्यासी अपने मन को दिन भर प्रसन्न रखता है शांत रखता है वही व्यक्ति एकाग्र हो पाता है उसी व्यक्ति को एकाग्रता की प्राप्ति होती है जिस योग अभ्यासी का मन प्रसन्न नहीं है शांत नहीं है सात्विक नहीं है वह व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कभी नहीं कर पाएगा और मन को एकाग्र करने के लिए जिस प्रसन्नता की आवश्यकता है वह प्रसन्नता अपने आप नहीं आ सकती है कोई चाहे कि मैं अपने मन को प्रसन्न रखूं और वो प्रसन्न रख ले ये संभव नहीं है मन को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिन कर्मों को करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है और कैसे कर्म करना चाहिए जिन कर्मों को करने से मन प्रसन्न होता है उसके लिए महर्षि पतंजलि ने चार प्रकार के व्यवहार बताए हैं योगाभ्यासी व्यक्ति को चार प्रकार के व्यवहार करने होंगे जिससे मन प्रसन्न होता है और दुनिया भर के मनुष्यों को चार विभागों में बांट दिया है संसार भर में जितने भी व्यक्ति सुखी हैं, जिनको हम कहते हैं ये सुखी है अथवा सुख के साधनों से संपन्न है ओतप्रोत है सुख के साधनों से वो युक्त है उसके पास सुख के साधन विपुल मात्रा में विद्यमान है वो किसी भी देश का हो सकता है किसी भी कोने में रहने वाला हो सकता है जिसको हमने कभी देखा नहीं देख नहीं सकते ऐसे संसार भर के सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न करना है मन में ऐसा कर्म करना है जिससे उन सब को मित्र बना लिया जाए मैत्री और उन सुखी लोगों के प्रति जब हमारी मित्रता हो जाती है मन से और उसका परिणाम यह निकलता है व्यक्ति प्रसन्न रहता है जब सारे सुखी व्यक्ति मेरे मित्र हों तब मेरे को प्रसन्नता मिलेगी उन सुखी व्यक्तियों को मित्र बना लिया है अब मुझे परेशानी नहीं होगी मुझे परेशानी तब होगी जब मैं उसको शत्रु मानू तब मेरा मन उद्विग्न रहेगा अशांत रहेगा मन के अंदर राजसिकता काम करेगी मन राजसिक बना, बना रहेगा और मन जब चंचलता से उद्विघ्नता से युक्त रहेगा मैं कितना ही प्रयत्न करूं उपासना के काल में ईश्वर भक्ति के समय जब ईश्वर की भक्ति करने का समय आता है संधि वेला आती है प्रातकाल या सायकाल की स्थिति आती है उस समय बैठ करके जब मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहू ईश्वर की उपासना करना चाहू ईश्वर का ध्यान करना चाहू ईश्वर का जप करना चाहू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मन उद्विघ्न है अशांत है उसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक उपाय बताया है उन सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव मन के अंदर उत्पन्न करना और ये मन के अंदर जो मित्रता का भाव उत्पन्न करना है वो एक बार नहीं दो बार नहीं अनेक बार अनगिनत बार अनगिनत बार हम मन के अंदर जिसकी गणना नहीं कर सकता हूं उतने बार मन के अंदर मैत्री का भाव उत्पन्न करना है निर्णय करना है वो सारे के सारे सुखी मेरे मित्र हैं वो कभी मेरे शत्रु नहीं हो सकते ये एक प्रकार का उपाय है जिसके माध्यम से मन को प्रसन्न किया जाता है एक और उपाय है जिसके माध्यम से मन को प्रसन्न किया जाता है जिसको लेकर के हमने विचार किया करुणा का भाव मन में उत्पन्न करना जिसे हम दया नाम से भी कहते हैं कृपा नाम से भी कहते हैं ये जो करुणा है ये करुणा मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है मन को शांत करने वाली है मन की जो स्थिति है वो निरंतर शांत बनाए रखने की स्थिति आती है जब प्रसन्नता होती है मन हर समय एक समान प्रसन्न बना रहेगा क्योंकि हमने करुणा की है और कर भी रहे और भविष्य में करेंगे भी और करुणा उन लोगों के प्रति करनी है जो दुखी हैं या जिनके पास दुख के साधन हैं जैसे सुख और सुख के साधन होते हैं वैसे दुख और दुख के साधन होते हैं दुख का साधन हा दुख के साधनों से व्यक्ति दुखी रहता है जैसे सुख के साधनों से व्यक्ति सुखी रहता है पैसा सुख का साधन है पैसा सुख का साधन है पैसे से व्यक्ति को सुख मिलता है ठीक इसी प्रकार रोग दुख का साधन है रोग है तो दुखी रहेगा अभाव है अन्न का अभाव है भोजन का अभाव है तो दुखी रहेगा मकान का अभाव है मकान नहीं है तो दुखी रहेगा पीड़ित करने वाला व्यक्ति उसके सामने है तो दुखी रहेगा तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति को दुख मिलता है और वो साधन उसके समक्ष हैं तो वो दुखी रहेगा तो दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा करना और मित्रता करना करुणा करना ये सब मन से करना है इस बात को सदा ध्यान रखना है कर्म का प्रारंभ मन से होता है इसलिए मन में मैत्री बनाए रखना मन में मित्रता बनाए रखना ऐसे ही मन में करुणा बनाए रखनी है उन समस्त दुखियों के प्रति करुणा का भाव मन में निरंतर उत्पन्न होता रहना चाहिए वो भाव जब तक मन में है तब तक हम प्रसन्न रहेंगे दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने की जो भावना है उस भावना से मन प्रसन्न रहता है शांत रहता है उद्विग्न नहीं होता है मन को प्रसन्न करने का एक अमोघ उपाय है करुणा भूखे को जब भोजन दिया जाता है तो उसके दुख को दूर किया जाता है उस व्यक्ति के दुख को हटाते हैं उसकी भूख को मिटाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है बड़ी शांति मिलती है मन बड़ा सात्विक रहता है शरीर से किया है शरीर से नहीं कर पाते हैं वाणी से कहकर के कर सकते हैं जब वाणी से भी नहीं हो पाएगा तो मन से हो पाएगा क्योंकि सबके प्रति हम उत्तरदायित्व शरीर से नहीं ले पाते हैं सबके प्रति उत्तरदायित्व वाणी से नहीं ले पाते हैं सामर्थ्य नहीं है इसलिए मन से जब उन सबके प्रति करुणा करते हैं जो दुखी है या जिनके पास दुख के साधन हैं उन सभी दुखियों के प्रति जब मन के अंदर करुणा को उत्पन्न करते हैं और ऐसी भावना से उत्पन्न करते हैं जैसी भावना अपने निकट के निकट लोगों के प्रति होती है उस पवित्र भावना से उस आत्मीय भावना से उन दुखी व्यक्तियों के प्रति जब हम करुणा करते हैं मन से तो मन प्रसन्न रहता है जिस प्रकार से मैत्री मित्रता मन को प्रसन्न करने वाली है जिस प्रकार से करुणा मन को प्रसन्न करने वाली है ठीक इसी प्रकार से मैर्षि वेदव्यास ने महर्षि पतंजलि ने एक और उपाय हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका नाम है मुदिता मुदित रेना महर्षि वेद व्यास ने लिखा है पुण्यात्म के भावयेत। मुद महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बनाया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्या पुण्य विषया नाम भावना तश्चित प्रसादनम इस सूत्र में मुदिता शब्द है और उस मुदिता को पुण्य के साथ जोड़ा है पुण्यात्मा के प्रति जो पुण्य करने वाले उन पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्न रहना यानी मन की प्रसन्नता के लिए भी प्रसन्न होना है बात को समझने का प्रयत्न करना है मन की प्रसन्नता के लिए भी मन को प्रसन्न रखना है यानी मन की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न रहना है प्रसन्नता से भी मन प्रसन्न रहेगा ऐसा व्यवहार करना है जिस व्यवहार में प्रसन्नता होती है खुशी होती है उससे मन और प्रसन्न रहेगा जो पुण्यात्माएं जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो, आत्मा जो उत्कृष्ट पवित्र कर्म करने वाले हैं उनके प्रति मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करना है चाह करके उत्पन्न करना है उनको देख करके ही प्रसन्न होना है जो पुण्य आत्मा है श्रेष्ठ आत्माए जो पवित्र कर्म करने वाले श्रेष्ठ कर्म करने वाले और दुनिया भर में बहुत हैं ऐसे जो पवित्र आत्माएं क्योंकि पवित्र कर्म करने वाले और उनकी पवित्रता अलग अलग प्रकार की है सब एक जैसी पवित्रता से युक्त नहीं है एक व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ है एक व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ है उसका शरीर बल से ओत प्रोत है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है उसका शरीर स्वस्थ है निरोगी है ऐसे निरोगी शरीर को बल से युक्त शरीर को स्वस्थ शरीर को अच्छे शरीर को जब व्यक्ति देखता है जो दुर्बल है जो बलहीन है जो रोगग्रस्त है जिसके शरीर में उतना बल नहीं है उतना स्वस्थ नहीं है उतना वो निरोगी नहीं है जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में प्रसन्नता नहीं होती है वो प्रसन्न नहीं होता है खुश नहीं होता है उस बलवान को देख करके निर्बल व्यक्ति दुखी रहता है क्यों ईर्ष्या करता है द्वेष करता है उससे और याद रखना दुनिया में एक ऐसी स्थिति है मनुष्य के अंदर कि वो बलवान को देख करके निर्बल व्यक्ति द्वेष करने लगता है ईर्षा करने लगता है बलवान बनना पुण्य कर्म के पीछे उसके पीछे पुण्य कर्म है वैसे ही बलवान नहीं बनाए शरीर से उसने पुण्य कर्म किया है उत्तम कर्म किया है पवित्र कर्म किया है शरीर को बलशाली बनाने के लिए उसने मेहनत किया है पुरुषार्थ किया है तब जाकर के वो बलवान बना निरंतर व्यायाम किया कर रहा है आगे भी करेगा वो जागरूक है अपने शरीर के प्रति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ निरंतर करता जाता है तब जाकर के वो निरोगी रहता है स्वस्थ रहता है बल से युक्त रहता है ष्ट है शरीर से मजबूत है व्यक्ति ये बिना कर्म के ऐसा संभव नहीं है वो निरंतर मेहनत उद्यम करता हुआ अपने शरीर को निरोगी काया बनाए रखने के लिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कितना उसने मेहनत पुरुषार्थ किया तब जाकर के वो आज बल से युक्त है निरोगिता से युक्त है स्वस्थ है और उस स्वस्थ व्यक्ति को देख करके अस्वस्थ व्यक्ति रोग रहित व्यक्ति को देख करके रोगी बलशाली व्यक्ति को देख करके निर्बल द्वेष करता है ईर्षा करता है उसको देखने मात्र से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा उफान आ जाता है ऐसे एक उबाल आ जाता है मन के अंदर उसका मन उद्विघ्न होता है सहन नहीं कर पाता है उसके बल को देख करके उसकी निरोगिता को उसके स्वस्थ को देख करके सहन नहीं कर पाता है इसलिए व्यक्ति ईर्ष्या करता है द्वेष करता है और उसको देख करके मन के अंदर खिन्नता रहती है अप्रसन्नता रहती है और ऐसा व्यक्ति किस प्रकार अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर पाएगा नहीं कर सकता इसलिए मन को प्रसन्न रखना होता है ओर अंतर ऋषां पृथ्वी शांति वनस्पत शातिर्वे देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिर शांति श्या शांतिरे ओ शा शांति शा